श्री श्रीमद्भागवत महापुराण ष स्कंध अथ पंचमोध्याय श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप श्रीशो कुवाच तस् स पांच जनिया वै विष्णुमाप्रेषिता हरियस्व संज्ञानयुत पुत्रालजन यद विभोदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे उन्होंने पंच जन की पुत्री से हरस्व नाम के दस हजार पुत्र उत्पन्न किए आमशीलास्ते सर्वे दाक्षा निप पिता प्रोक्ता प्रजा सर्गे दिशम राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए तत्र नारायण सरस तीर्थम सिंधु समुद्र यो संगमो यित पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं तदुपस्पर्शनाधुत मनाशा धर्मे च मत ते पिरे तप एवग्रम पितादेशंत्रिता प्रजावृविद्ध ये उचा नारायण सर में स्नान करते ही हरियवों के अंतकरण शुद्ध हो गए उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजावृद्धि के लिए ही तत्पर हैं तब उन्होंने उनके पास आकर कहा अरे हर यो तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो बतलाओ तो जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे बड़े खेद की बात है राष्ट्रम तथकपुरुषंराष्ट्रम बिड़म चादृष्टम बहुपं चापी पुमाश्चली पति नदी मुभय बाहां पंचपंचाभुत गृहम क्वचिदिक्यं भ्रमि कथम स्विरादेश अद्वांसो विपचि अनुरूप अवि देखो एक ऐसा देश है जिसमें एक ही ही पुरुष है, है है, एक एक ऐसा बिल जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहु है एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं बद्र से बना हुआ है है। और अपने आप घूमता रहता है। जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपरियुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे सम्यात शयाम श्री कहते हैं पर हरियु जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे वे देवर्षि नारद की यह पहली पहली ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे भूव क्षेत्र जीव संघम यदनादि निज बंधनम अदृष्ट तस्वण किम सत्मी देवर् नारद का कहना तो सच है यह लिंग शरीर ही जिसे साधारणतः जीव कहते हैं पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है एक पुन्सा एक ही है वह आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुरी है वही सबका आश्रय है परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है वही भगवान है उस प्रकृति आदि से अति नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है कुमार किनुष्य बिलरूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है तन्निष्ठा नुणिष्ठा मगत्य यह अपनी बुद्धि ही और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली चारिणी स्त्री के समान है इस जीवन में इसका अंत जाने बिना विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है तत्संग भ्रंसित संसन तम कुभार्यवत तदगतिर बुद्ध से भवेत यह बुद्धि ही कुल्टा स्त्री के समान है इसके संग से जीवरूप पुरुष का ऐश्वर्य इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है इसी के पीछे पीछे वह कुल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है इसकी विभिन्न गतियों चालकों चालों को जाने बिना इ विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी सृष्टिय कर्माया वेला कुलांत वे गिताम ताम विज्ञस्य सत्कर्म भी भवेत माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनुभिज्ञ है वह माई कर्मों से क्या लाभ उठावेगा पंच विंशति ये पुरुषोदर्पण तत्व ही एक अद्भुत घर है पुरुष उनका आश्चर्य में आश्रय है वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र प्राप्त किए बिना स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही भगवान का हैतलाने वाला शास्त्र अंश के समान नीर छीर विवेकी है वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है ऐसे आध्यात्म शास्त्र रूप अंश का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ काम भीत यह काल ही एक चक्र है यह निरंतर घूमता रहता है इसकी धारा धार छुरे और बद्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है इसको रोकने वाला कोई नहीं यह परम स्वतंत्र है यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर, जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा शास्त्र पितरा देशम जो लभेद निवर्तकम गुणवे शास्त्र ही पिता है क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं उनसे निवृत्त होना है इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है राजन परिक्रम्या अनिवर्तनं। एक मत यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ पत्थ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता स्वर ब्रह्म निर्भात ऋषि के सदा इसके बाद नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरो में विचरने लगे ना शम्य पुत्राणाम नारदाशीलशालिना तो पदम जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्य हो गए हैं तब वे शोक से व्याकुल हो गए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ सचमुच अच्छे संतान का होना भी शोक का ही कारण है स भूय अजने परिसा ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी तब उन्होंने पंच जन अक्षनी के गर्भ से एक हजार पुत्र और उत्पन्न किए उनका नाम था सबलास्व ते भी पिता प्रजा सर्गे तव्रता नारायण सरोवजगमुर्य सिद्धा स्वपूर्वजा वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए जहाँ उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी तदुस विनिर्धुतमलाशया जपंतो ब्रह्म परम ते पुष्ते सब सबलासो ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया स्नान मात्र से ही उनके अंतकरण के सारे मल धुल गए अब वे पर स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए अभक्षा कृत चिन्मा कति चिद्वायु भोजनाराधयत्र बृहस्पति ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्विष्णा महा ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णायाय महाहंसाय हंसाय धीमही कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं जो विशुद्ध चित्त में निमास करते हैं सबके अंतर्यामी हैं, तथा एवं अंतरियाप रूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए है भगवान की आराधना की राजेन्द्र मुनि उपैत्या नारद प्रावाचा कूटानी परीक्षित इस प्रकार दक्ष के पुत्र पुत्रश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे दाक्षणाय निगम अब अन्यक्ष भ्रत वत्म उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति के पुत्रों मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो भ्रातृणाम प्राणम भ्रातां यौ ने साण्य बंधो पुरुषो मरुद्भिदे जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई है वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है हैदो मोघ दर्शनवागमन मार्गम भ्रातृणाम परीक्षित सबलाशो को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता संधि चीनम प्रति चीनम परस्यानो पथम घता नद्यापी वे उस पथ पत्थ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे ही उत्पातान् दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अजगुन हो रहे हैं उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया पुत्रों देवर्षि उन्होंने अपने अपने उन्हें अपने पुत्रों की च्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर कर नारद जी से बोले दक्ष हुआ अहो असाधो साधुनाम साधु, साधु कार्य प्रदर्शित दक्ष प्रजापति ने कहा ओ दुष्ट तुमने झूठ मुठ साधुओं का बाना पहन रखा है हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा उपकार किया है ऋणीर मुक्ता अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण यज्ञ से देवऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृण नहीं उतारा था उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था परंतु पापात्मन तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया एवं निरुक्रोश हो चरथी यशोखा निरपत्र सदमत तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया बड़े हो वैरंकरम मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र हो रहते हैं परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते ने विरागया केवल नाम से यद्योपम स्नेह पाच निकिंतनम यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाच विषया शक्ति का बंधन कर सकता है तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता न या ना तथा नान भूनते नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटता नहीं जान सकता इसलिए उनके दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता यन्स्व कर्मसंधान साधुनाधि विप्रियमर्षित हम लोग सदगृहस्थ हैं अपने धर्म मर्यादा का पालन करते हैं एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था तब हमने उसे सह लिया तंतोकृत यम अभद्रम अचर पुनः न भवे तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। रहे तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया इसलिए मूढ़ जाओ लोक लोकांतरों में भटकते रहो कही भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठोर नहीं होगी श्री कुचन प्रतिजग्राह तारद साधु साधु कहते हैं परिचित संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए ये श्रीमद्भागवते महाप्राणे पार हंसा सहितायां षक नारशापोनाम